ओ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे वज कृष्णं कृष्ण दैपा कृष्णं कृष्ण वंदे अस अथ प्रथमोध्या देवर्षि नारद जी की भक्ति से भेट सच्चिदानंद रूपा यश्वोत्पत्तियादि हेतव तापत्रिनाशा श्रीकृष्णा भयम नुम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आधिदैविक और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं यजत तमुपेतमपेतकृत्यम दई पानो विरह का आजुह पुत्रे तन्मय तरव भिनेो तम सर्वभूतहृदय मुनिमानि जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवी संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए चले घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेवनि को मैं नमस्कार करता हूँ नए मिसे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथा मृत स्वाद कुशल सोनको ब्रवीत एक बार भगवत कथा मृत का रथास्वादन करने में कुशल मुनिवर सोनक जी ने नैविशारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूर्य जी को नमस्कार करके उनसे पूछा सोनक वाच। अज्ञान सोन कुवाच अज्ञान्त विध्वंस को सूताख्या ही कथा सारमम कर्ण रसायनम सोनक जी बोले सूजी आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए भक्त ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशाच वैष्णव क्रियते कथम भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णवलो किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं इह घोरे कलौपराजो जीवश्चा सुसुरता क्लेाक्रात तस्वने किं पाजनम इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है श्रेयसाम यदि पावना च पावन कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधन तद्वदाधुना शुभ आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे चिंतामढ़लोक सुखम सुहृद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रेतो वै कुंठम योग्य दुर्लभम चिंतामढ़ि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठध धाम दे देते हैं सूतवाच प्रीति सौनक चित्ते तेजो तो वच में विचार्य चर्व सिद्धांत संसार भयनाशनम सूत जी ने कहा सोनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है भक्त्यो गवर्धनम य कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम तय्यामी सावधानतया सुणो जो भक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ उसे सावधान होकर सुनो काल व्याल मुखग्रास निर्नाश हेतव श्रीमद्भागवत शास्त्र कलहुकीण भाषित श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है एक एतस्माद् तस्मा किंचन मन शुद्ध न विद्यते जन्मांतरे भगवुम तदा भागवतम लभे मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है परीक्षित कथा वक्तुम सभायां संस्थितें शुके सुधा कुंभम गृह देशवास्तत्र जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलथ लेकर आए सुकम्वा वतन सर्वे स्वर्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयक्ष स्वगृह द सुधा माम देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं अतः जहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा कथामृत का दान दीजिए एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् श्रीमदभागवतामृतम इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद्भागवत रूप अमृत का पान करेंगे क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणि महान ब्रह्मरातो विचार जैव तेवान जहास इस संसार में कहा काच और कहा महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी अभक्ताज न स कथात श्रीमद्भागवतीवासुराणाम दुर्लभ उन्हें शक्ति शक्तिशून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथा मृत का दान नहीं किया इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है राजो मोक्ष तथा वीक्ष पुराधाता सत्यलोक के तुला तो साधना पूर्व काल में श्रीमद्भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला लघु जाता गौरव तदार सर्वे विस्मय परम हो अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ मे नरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम खलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलधायकम उन्होंने कलयुग में इस रूप, भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया सप्ताह श्रुत चैतस्सा मुक्तिदायक सनकाय पुरा प्रोक्त नारदा दयापर सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चित रूप से भक्ति प्रदान करता है पूर्व काल में से दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था यद्यपि ब्रह्म सम्बन्धा श्रुतमेतुर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमार भाषि यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था तथापि सत्ता सप्ताहश्रवण की विधि तो उन्होंने सनकादिने सनकादिने ही बताई थी सौनक उवाचन लोक विग्रह मुक्त नारद विधि स्रभे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तय सह सोनक जी ने पूछा सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का संकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई तय अत्रते हे भक्ति युक्त कथानक सुक नोक्त्यम विचार्य चूत जी ने कहा अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था एकदा हे विशाला जाम चुवार ऋषयो मलाह सत्संगार्थम समा जाता दादस तत् नारद एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए वहां उन्होंने नारद जी को देखा कुमारा उच कथम ब्रह्मण दिन मुख कुचिता भविता गम्य कुछ कुतच्चागमनम तव शनकादि ने पूछा ब्रह्मण्ड आपका मुख उदास क्यों हो रहा है आप चिंतातुर कैसे हैं इतने जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है इधानी शून्यचित्त से गतिवित्तो यथा जनह मुक्त संगोचित इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है इसका कारण बताइए नारद्वाच अहम तो पृथ्वी जा सर्वोत्तम अमित पुष्कर च प्रयाग च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्र कुरक्षेत्रीरंगं सेतुबंधनमुतीर्थेसु ब्रमाइत नापश्यम क्षर्मन सतोषकारकिनाधम धरेय बाधिताधुना नरजिनीक मे सरो लोक समझकर पृथ्वी में आया था यहाँ पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी नासिका हरिद्वार कुरुक्षेत्र श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारे पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है सत्य नासी तपशौच दयादान न विदे उदरम भरिणोजीवाका मंदसु मंदमतो मंदग्याशुपद्रुता पाखंड संतो विरक्ता सपरिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक कन्या विकृण भा दंपती नाम कलकनम अब यहाँ सत्य तप शौच बाहर भीतर की पवित्रता दया दान आदि कुछ भी नहीं है बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं वे असत्य आलसी मंदबुद्धि भाग्यहीन उपद्रव उपद्रवग्रस्त हो गए हैं जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं देखने में तो वे विरक्त हैं किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं घरों में स्त्रियों का राज्य है साले सलाहकार बने हुए हैं लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है आश्रमा येद्धा तीर्था सरितस्तथा देवताय तनयानत्रुष्टे नष्टान भूरिश महात्माओं के आश्रम तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं न योगी ज्ञानी सिद्ध हो व्ञानी कलिदावा कलिदा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम इस समय यहाँ न कोई योगी है न सिद्ध है न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है सारे साधन इस समय कलिप दावा नल से जलकर भस्म हो गए हैं अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजात कामिन्याशूलिशुलन्या संभवन्ति कला इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियाँ भेष्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं एवं पश्यन्दोषा पर्यटन नमनीम या बुनम तटमापन्ो यीला हरे रघुव इस तरह कलियुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्रीकृष्ण की अनेकों लीलाएँ हो चुकी हैं तत्र मैयादृष्ट श्रूयताम तन्मुनेश्वरा एका तू तरुणी त्रषण्ण खिन्न मानसा मुनिवरो सुनिए वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी वृद्ध पति पार्शे निस्वसंतावचेतनौ शुश्रूसंति प्रबोधति रुदती चयो पुरा उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी दसधीक्षो निरीक्षरक्षतारम निजम्बप हो विद्यमान शतस्त्री भिर्बोध्यमान वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियॉँ उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी दृष्टवा दूरागत सोहम कौतुके न तदंतिकम माम दृष्टवा चोथिता बाला विहला चा दूर से यह सब चरित देख मैं कुतूहल बस उसके पास चला गया मुझे देखकर वह युति खड़ी हो गई और बड़े व्याकुल होकर कहने लगी च भो भो साधो क्षण तिष्ठ मचिंता नाशय दर्शनम तवलोक तो सर्वथा घ हरम परम युति ने कहा अजय महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है बहुधा तो वाक्य न दुख शांतिर्भविष्य भाग्यम भवे भोरी भवतो दर्शनम तदा आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं नारद वाच का सेम कामोचे बानार्य का पद्मलोचना वध देवी सविस्तारम स्वय सस्य दुखस्य कारणम नारद जी कहते हैं तब मैंने उस स्त्री से पूछा देवी तुम कौन हो ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियाँ कौन हैं तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ च अहम भक्ति मेंउ मतौ ज्ञान वैराग्यना मनौ कालोगे न जर्जरो युवती ने कहा मेरा नाम भक्ति है ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं समय के फिर से ही ये ऐसे जर्जर जर हो गए हैं गंगाद्याचरित सेवा सेवा समागता तथापि न च मे ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित रहने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है इदान शुणु मध्वार सचितपोधन वार्ता में वितताप्यस्ता सुखमा वह तपोधन अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें उत्पन्न द्रविड़े सा हम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गताम मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई कर्नाटक में बढ़ी कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ तत्र घोर कलिजोगात पाखंडयी खंडितांग काम दुर्बलाहम चिरम जाता पुत्राभ्याम सम मंदताम वहाँ घोर कलियुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी धाता हम ज्योति सम्यपृष्टूप्रतम अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुति हो गई हूँ इमं तो सात वस्त्र सुत मे क्लिश्यत श्रमात्म स्थान पर्य विदेश गम्यती किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ जठर तम तो समाजात ते न दुखे न दुखिता सा हम तो तरुणी कसमा सुतौ वृद्धाभिम कुत ये दोनों बूढ़े हो गए हैं इसी दुख से मैं दुखित हूँ मैं तरने क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों तयाण सहचारी कुत सि घटते जरठा माता तरुणो तनयावती हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं फिर यह विपरीतता क्यों होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण अतः शोचा विचात्मा विस्मया विष्टमाना वज योगे धीमन कारण चात्र किं भव इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपने इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ आप परम बुद्धिमान एवं योग्य निधि हैं इसका क्या कारण हो सकता है बताइए नारद वाचन ज्ञानी नात्मनिपस्या भी सर्वि तत्तमान विषादया कार्य हो हरी नारद जी ने कहा साध्वी मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे सम्पूर्ण दुख का कारण देखता हूँ तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे सूत जी कहते हैं मुनिवर नारद जी ने एक ही क्षण में उसका कारण जानकर कहा नारद वाचण स्वावहिताले युगो यम दारुण कलि ते न सदाचारो योग मार्ग तपाश नारद जी ने कहा देवी सावधान होकर सुनो यह दारुण कलयुग है इसी से इस समय सदाचार योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं जना अघा सुजंते साठ दुष्कर्मकिण यो विषीदे प्रहिष्य साधव धत्ते धैर्य तुयो धीमान सधीर पंडितो थवाम लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं संसार में जहाँ देखो वही सत्पुरुष दुख से मल्लान है और दुष्ट दुखी सुखी हो रहे हैं इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी तथा तो पंडित है अस्पृश्यानवलोक्येयम शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमाजाता मंगलम नापि दृश्यते पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है न वामी अपि ही सा कम कॉपी पश्यतिम प्रथम उपेक्षितागा जर्जर संस्थित अब किसी के किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी वृंदावन से संयोगा पुनरत्व तरुणी नवाम धन्यम वृंदावन तेन भक्ति नृत्य वृंदावन के सहयोग से तुम फिर नवीन तरुण हो गई हो अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है अत्रे मो ग्राहका भावना चरामी मुंचत किंचिदात्मा सुखे नेह प्रसुप्तिर्मते न्योह परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहां कोई ग्राहक नहीं है इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है यहाँ इनको कुछ आत्मसुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं भक्तिर्वाच कतम परीक्षिता राज्ञास्तापापित शुचि कलि प्रवृत्ते तो सर्व सर्वसार कुत्र गो महान भक्त ने कहा राजा परीक्षित ने इस भापी कलयुग को क्यों रहने दिया इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया करुणा परेण हरिणाप्य धर्म कथम मिचते इमें तद्वाचा में करुणाम हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है लारद्वाचा यदि पृष्ठस्तया बाले प्रेम त्रवण करो सर्वक्षा ते भद्रे कसम ते ग्य नारद ने कहा बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा यदा मुकुंदो भगवान्म त्यक्ता स्वद ग तदिना कलिराजात सर्वसाधन बाधक जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया दृष्टो दिग्विजय राग्यारण ग न मया मारणीयो यम सारंगयु सारभोग दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए योगीन समाधि न तत्फलम समाधिना सम्यक कलौके स कीर्तनाद क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता कलयुग में वही फल श्रीहरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है एकाकार कलिम दृष्ट सार नीरसम विष्णुरा सता पित्व कलिजा सुखा यकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था कुकर्मा चरणा सार सर्वतो निर्गत धुना पदार्थ संस्थिता भूम बीजही सायथा इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूमि भूसी के समान हो गए हैं भागवती वार्ता विप्रे हे के हे जने जने का कर्ण कथा न कथासथोग ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के, के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं इसीलिए कथा का सार चला गया है अत्युग्रह भूरि कर्माण नाथिकारौरवाचना तेपि तिष्ठते तीर्थे ते सो तीर्थ सारस तत् ग तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं इसलिए तीर्थों तो का भी प्रभाव जाता रहा है काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलेतथ तेपिषंति तपसी तप सारो गत जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं इसलिए तप का भी सार निकल गया मनश्चाजयालोभा दंभा संशयात्भ्यसना चन योग फल ग मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया पंडितास्तु कलत्र रमनते महिषा एव पुत्र उत्पादन दक्षा अधा मुक्ति पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं, नहि ही वैष्णवता कम्प्रदाय पुरस्व प्रलयता प्राप्त हो वस्तुसार स्थले थले, थले। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है अयम तो युगधर्मो वर्त कशणम अतस्तोंड का सहते निकटे स्थितः यह तो इस युग का स्वभाव ही है इसमें किसी का दोष नहीं है इसी से पुंडरी भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं सुतवाच यते तद्वचनम श्रुवा विस्मय परम गता भक्ति चे वचो भूय श्रूयताम तौनक सुजी कहते हैं सौनक जी इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए भक्तिवाच सुरर्से तम हिधन्यो मद्भाग्ये नगता साधूना दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम भक्ति ने कहा देवर्षे आप धन्य है मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है जगति जयती जगती माया कायाधवस्ते वचन रचनमेकल चाकल्य ध्रुवपदमी या तो य तो ध्रुवों सकलकुशल पात्र ब्रह्मपुत्र नतास्मी आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधू कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मैं आपको नमस्कार करती हूँ ये श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्मे भक्ति नार समागमो नाम प्रथमोध्याय